देवी भागवत दसवा स्कंध अकस्त जी की कृपा से सूर्य का मार्ग खुलना इस प्रकार देवाधिदेव पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि की स्तुति करते उन सभी प्रधान देवताओं ने भक्तिपूर्वक भगवान को साष्टान प्रणाम किया उनकी स्तुति सुनकर गदा धारण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने उपस्थित समस्त देवताओं से कहा श्री भगवान बोरे देवताओं मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ अब तुम्हें मन में संताप नहीं करना चाहिए मैं तुम्हारे अत्यंत दुस्सह दुख को दूर कर दूंगा देवा उचह जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दै कामजनक सर्वकाम जनक सर्व फलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूप महाविष्णो ध्रवेशाद जगदुत्पत्तिण मवताेदाराधारूपक सत्य्रतधराधीश मूपा नमः नम जयाकुपार दैतारे सूर कार्य समर्थक अमृता कर्मूपा नम जयादिदतनाशाथ आदिशूक्रे मह्युद्धारकोद्योग कोलूपा ते नम नारिह वपु तस्मै महादैत्यम नमः कर्जवीरदीप्तांगं तस्म नम वामन रूपमसात्रोक्यर्योहित बलिम तस्मै वामन बलि संचल तस्मूपिणे दुष्टशत्रुविनाशा सहस्रकशस्रवेश रेणुकामर का गर्भजाताय जपलग्नाय नमः नम दुष्टराक्षसपौ शिव छेद पटीयसे श्रीमद्दासथेतुभ्यं नमो नक्रमा च कंसुर्योधना दैत्ये पृथ्वी संचल भराक्रांता महीीये सा उज्जहार महाविभु धर्म संस्थापयास पापम्वा सुस्म कृष्णा देवाय नमोसु बहुधा विभु दुष्ट विघाताय पशुसावृत्त बौद्धरूपये नम ख्य प्राएखे लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किम सौ देदेवाय दिव ते नमः दशातास्ते दिवक्ता रक्षणा वै दुष्टैत्य विघाताय तस्मादुख जय भक्ताशा धृतम नारीजलात्मसुपन तया दीयोदयावदेशीता पीतावास पीता पीता प्रणेम ओं भक्ति सहितांगं ब ता तव सामकर्ण देव श्री पुषोत्तम उच विविधा सर्वान्र्शय श्री गदाधर श्री भगवाच प्रसन्नोस्मे सबेलाहम देवास्ताप विमुचय देवताओं तुम पर देवता मुसेपरम दुर्लभवर मलो इस स्थिति के फल रूप में परम प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ देवताओं जो मनुष्य प्रातः काल उठ इस स्तमन का पाठ करेगा उसकी मेरे प्रति अपार श्रद्धा होगी और शोक कभी भी उसका स्पर्श नहीं कर सकेगा उसकी मेरे प्रति अपार श्रद्धा होगी और शोक कभी भी उसका स्पर्श नहीं कर सकेगा दरिद्रता उसके घर पर आक्रमण न कर सकेगी उसे किसी प्रकार की व्याधि नहीं होगी बेताल ग्रह और ब्रह्म राक्षस उसे नहीं सता सकेंगे बात पित्त और कप संबंधी बीमारियों से वह ग्रसित न होगा कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी उसकी संतान दीर्घ जीवी होगी इस स्त्रोत्र का पाठ करने वाले पुण्यात्मा पुरुष के गृह में सुख आदि भोग की सभी सामग्रियाँ सदा उपस्थित रहेंगी अधिक कहने से क्या प्रयोजन है यह स्त्रोत्र संपूर्ण अर्थों का परम साधक है इस स्त्रोत्र का पाठ करने से मनुष्यों के लिए भुक्ति और मुक्ति सुलभ रहेगी देवताओं तुम्हें जो दुख हो उसे संदेह छोड़कर बतलाओ मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए प्रस्तुत हूँ इस प्रकार भगवान श्री श्रीहरि के वचन सुनकर देवताओं का मन प्रसन्नता से भर गया वे पुनः भगवान विषाकपि से कहने लगे